तैत्रियोपनिषद शांकर भाष्य ब्रह्मानंदवल्ली अनुवाक आठ ब्रह्मात्म के दृष्टि का उपसंहार तदेतन्मी मांसा फलम उपसमें मांसाह के फल का उपसंहार किया जाता है स यम पुरुषेय सा स यं विद्त्मा लोका प्रीतमहात्सक्रामतीणमय महात्मापसक्रामती एक मनोमय महात्मापसक्रामती एक विज्ञानमय महात्मापसक्रामती एक आनंदमय महात्मासक्रामती तदप्य श्लोको भवती वह जो कि इस पुरुष पंच कोशात्मक देह में है और जो यह आदित्य के अंतर्गत है एक है वह जो इस प्रकार जानने वाला है इस लोक दृष्टि और अदृष्ट विषय समूह से निवृत्त होकर इस अन्न में आत्मा को प्राप्त होता है अर्थात विषय समूह को अन्न में कोष से पृथक नहीं देखता इसी प्रकार वह इस प्राण में आत्मा को प्राप्त होता है इस मनो में आत्मा को प्राप्त होता है इस विज्ञान में आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है उसी के विषय में यह श्लोक है योग गुहायाँ निहिता परमें व्योमना काशादी कार्य सृष्टवान्न मान तदेवानुप्रविष्ट स य निर्दश्यते कॉसौ अयम पुषे यह ये परमांद्रोत्रिय प्रत्यक्षो निर्दिष्टो येक्रह्मादी भूता सुखाण्योपजीवि सा निर्दिश्य स एको भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाशक जो आकाश से लेकर अन्न में कोष पर्यंत कार्य की रचना करके उसमें अन प्रविष्ट हुआ परमाकाश के भीतर बुद्ध रूप गुहा में स्थित है उसी का स यह वह जो इन पदों द्वारा निर्देश किया जाता है वह कौन है जो इस पुरुष में है और जो श्रोत्री के लिए प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानंद आदित्य में है जिसके एक देश के आश्रय से ही सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव जीवन धारण करते हैं उसी आनंद को सयश्चासदित्य सा इस पदों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश और महाकाश के एकत्व के समान उन दोनों उपाधियों में स्थित वह आनंद एक है ननु तन निर्देश सयश्चा पुरुष इत्य विशेषतो तो न युक्तो निर्देशः निर्देश यम अक्षनिति तु युक्तः प्रसिद्धवाद शंका किंतु इस आनंद का निर्देश करने में वह जो इस पुरुष में है इस प्रकार सामान्य रूप से आध्यात्म पुरुष का निर्देश करना उचित नहीं है बल्कि जो इस दक्षिण नेत्र में है इस प्रकार कहना ही उचित है क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है न पराधिकारात परो यात्मात्राधिकृतो पधिककारा परेनात्मेास्मा पवते न सैसानंद से मीमसे नकस्मा च युक्त निर्देषुम पर एव निर्देश्यते तस्पर एकः इति समाधान नहीं क्योंकि यहाँ पर आत्मा का अधिकरण है अदृश्यनात्मे भीषात्मा द्वातः पवते तथा सहसानंद से मीमांसा आदि वाक्यों के अनुसार यहाँ परमात्मा का ही प्रकरण है अतः जिसका कोई प्रसंग नहीं है उस दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का अकस्मात निर्देश करना उचित नहीं है यहाँ परमात्मा का विज्ञान वर्णन करना ही अभिष्ट है इसलिए वह एक है इस वाक्य से परमात्मा का ही निर्देश किया जाता है नन्वान नन्दस्य नंद प्रकृता मीमांसा प्रकृता तस्लहर्तव्यं अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्म न विषय विषयी इति श यहाँ तो आनंद की मीमांसा का प्रकरण है इसलिए उसके फल का उपसंहार भी करना ही चाहिए क्योंकि अखंड और स्वाभाविक आनंद परमात्मा ही है वह विषय और विषय के संबंध से होने वाला आनंद नहीं है नु तदनूप एवाय निर्देश स यच्चा पुरुषे यदित्ये स एक भिन्नाधिकरण से विशेषोपमर्देन मध्यस्थ जो आनंद इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है वह एक है इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विशेष का निराकरण करके जो निर्देश किया गया है वह तो इस प्रसंग के अनुरूप ही है नन्म अपि आदित्य विशेष ग्रहणम अनर्थक शंका किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है नानक उत्कर्षापकर्षापोहा ही मूर्ता मूर्त लक्षणस्य से पर उत्कर्ष सवित्रभ्यंतर्गत सचेत पुरुषगत विशेषोपमर्देन परमानंदमेक्ष समी न कचिद उत्कर्षो अप्यकर्षो ताम गतिम वाता गति गेत्यभ प्रतिष्ठा समाधान उत्कर्ष और अपकर्ष का निषेष करने के लिए होने के कारण यह व्यर्थ नहीं है मूर्त और अमृत रूप द्वैत का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है वह यदि पुरुषगत विशेष के बाध्य द्वारा परमानंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस गलती को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और वह निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है अतः यह कथन उचित ही है अस्थि नास्तितुप्रश्नों व्याख्यात कार्यरसलाभ प्राणनाभय प्रतिष्ठा भयदर्शनोपत्तिभ्यो अस्त्यव तदा एकः तत्र विद्वान् ब्रह्मेद्यपाकृत न बुश्नौ विदुषोतिषय त्र विवांसमशुते नमश्नुत अणुश्नों दपकोच्य मध्यमो लू प्रश्नोंत्यापाकरण देवापाकृत न यत्यते। ब्रह्म है या नहीं इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी गई कार्य रूप रस की प्राप्ति प्राणन अभय प्रतिष्ठा और भय दर्शन आदि युक्तियों से वह आकाशादि का कारण रूप ब्रह्म है ही इस प्रकार एक अनुप्रश्न का निराकरण किया गया दूसरे द्रो अनुप्रश्न विद्वान और विद्वान की ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की अप्राप्ति के विषय में है उनमें अंतिम अनुप्रश्न यही है कि विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं उसका निराकरण करने के लिए कहा जाता है मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो अंतिम के निराकरण से ही हो जाएगा इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता स य कसिदेव यथोक्त ब्रह्म उत्सृज्योत्कर्षापकर्षम अद्वैत सत्यम ज्ञानमत अस्मितेती शब्द से प्रकृतपरामर्शा किम अस्मान् किमस्मोका प्रेत दृष्टा दृष्टे विषय समुदाय लोकास्तोका प्रेत प्रत्यावृत्य निरपेक्षो भुत्व यथा व्याख्यात अन्नमय आत्मा उपसक्रामती विषय जात अन्न मैया पिंडात्मनों व्यति न पश्य सर्वस्थूलभूतम आत्मा पश्यती इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग कर मैं ही उपरयुक्त सत्य ज्ञान और अनंतरूप अद्वैत ब्रह्म ब्रह्मों ऐसा जानता है वह एवं विद्द इस प्रकार जानने वाला है क्योंकि एवं शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श निर्देश करने के लिए हुआ करता है एवं वह एवं विद क्या करता है इस लोक से जाकर दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही यह लोक है उस इस लोक से प्रत्य प्रत्यावर्तन करके लौटकर अर्थात उससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किए हुए में आत्मा को प्राप्त होता है अर्थात वह विषय समूह को अन्न में शरीर से भिन्न नहीं देखता तात्पर्य यह है कि संपूर्ण स्थूलभूत वर्ग को अन्न में शरीर ही समझता है तथाभ्यंतरमेतम प्राणमय सर्वान्नम अयम आत्मस्थम अविभक्तम अथईतम मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आत्मापक्रमति अथादृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयम प्रतिष्ठां विंदते उसके भीतर वह संपूर्ण अन्न में में स्थित विभागहीन प्राण में आत्मा को देखता है और फिर क्रमशः इस मनोमय विज्ञान में और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है तत्पश्चात वह इस अदृश्य अशरीर अनिर्वचनी और अनाश्रय आत्मा में अभेस्थित प्राप्त कर लेता है तथातम कोयम एवं विकथम वितकथम वक्राम्यती कि परस्माद आत्मलोल्य संक्रमणकर्ता प्रविभक्त उत स एवेति। अब यहाँ विचारना है कि यह इस प्रकार जानने वाला है कौन और यह किस प्रकार संक्रमण करता है वह संक्रमणकर्ता परमात्मा से भिन्न है अथवा स्वयं वही है किंत उपक्ष इस विचार से लाभ क्या है यद्य सुति विरोध तत्सृष्ट्वा तदैवाशत अन्ल्योहमस्मी न स वेद एक द्वितय तत्वसी अथ सनंदमयत्मा उपसामित कर्म कर्तृत्वानुपत्ति पर च संसारितम पराभवो वा सिद्धांति यदि वह उससे भिन्न भय तो उसे रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया यह अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार जो कहता है वह नहीं जानता एक ही अद्वितीय तू वह है इत्यादि स्तुतियों से विरोध होगा और यदि वह स्वयं ही आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है तो उस एक ही में कर्म और कर्तापन दोनों का होना असंभव है तथा परमात्मा को ही संसारित्व की प्राप्ति अथवा उसके परमात्मतत्व का अभाव सिद्ध होता है यद्युभय था प्राप्तो दोषो न परिहर्तम शक्यत इति व्यर्था चिंता अथान्यतरस्े दो प्राप्ति तृतीय व पक्षे दुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्थव चिंता परपक्ष यदि दोनों ही अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दोष का परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है और यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेने से दोष की प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्र का आशय समझना चाहिए ऐसी अवस्था में भी विचार करना व्यर्थ ही होगा न तनारणारत्यम प्राप्तो दोषो न शक्यः अन्यतरस्मिन् शक्य वा पक्षे दुष्टे यथा दृ दुष्ट अवधते व्यर्थ चिंता सैन तो सौवधृतारणार्थवते वैसा चिन्ता सिद्धांति नहीं क्योंकि यह उसका निश्चय करने के लिए है यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा तो उपलयुक्त दोनों पक्षों में से किसी एक का अथवा किसी तीसरे निर्देश पक्ष का निश्चय हो जाने पर भी यह विचार व्यर्थ ही होगा किंतु उस पक्ष का निश्चय तो नहीं हुआ है अथवा तो उसका निश्चय करने के लिए होने के कारण यह विचार सार्थक ही है सत्यम अर्थवती चिंता शास्त्रार्थावधारणार्थत्वात् चिंतयसी क्ष तव न तू निर्णय्यसी शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए होने से तो सचमुच यह विचार सार्थक है परंतु तू तो केवल विचार ही करता है निर्णय तो कुछ करेगा नहीं किम न निर्णेतव्यम ये वेदवचनम सिद्धांति निर्णय नहीं करना चाहिए ऐसा क्या कोई वेद वाक्य है ना पूर्व नहीं कथम तर ही तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा बहु एकत्ववादी वेदार्थ परत्वाद् बहुप्रतिपक्ष पर बहवो हिनादि वेदबाज्यास्तक्षा अतो माशंका न निर्णेश्य तेरा प्रतिपक्ष बहुत है वेदार्थ वेदार्थपरायण होने के कारण तू तो एकत्ववादी है किंतु तेरे प्रतिपक्षी वेद बाह्य नानात्वादी बहुत है इसलिए मुझे संदेह है कि तू मेरी शंखा का निर्णय नहीं कर सकेगा एतवा में एक योगी नमेक योगी बहु बहुप्रतिपक्ष माथ अतो जेष्यामी सर्वान् आरंभे चिंताम सिद्धांति तूने जो मुझे बहुत से अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियों से युक्त एकदि बतलाया है यही बड़े मंगल की बात है अतः अब मैं सबको जीत लूँगा ले मैं विचार आरंभ करता हूँ सए तो सै तद्भव तद्भाव तद्विज्ञान परमात्म भाव यवक्षित ब्रह्म विधाति परसान्यभा पक्ति रूप पक्पूप पद्य ना तद्भापत्तिरुपन्न न अविद्याकृत ब्रह्मविद्या अविद्यात्यापोहा्रह्म नादि स्वात्मप्य विद्या स्वात्म विशे शा, विशे आत्मत्वे सामना विशेषात्म आत्मेंद्यास आत्मनोपोहा वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही है क्योंकि यहाँ जीव को परमात्म भाव की प्राप्ति बतलानी अभिष्ट है ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान के परमात्म भाव की प्राप्ति होती है यही प्रतिपादन करना इष्ट है किसी अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ भाव को प्राप्त होना संभव नहीं है यदि कहोगे उसका स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी असंभव ही है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्म पदार्थों का निषेध करने के लिए ही है तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है वह अविद्याकृत अन्न मयादि कोष रूप विशेषता का अर्थात आत्म भाव से आरोपित किए हुए अनात्मा का निषेध करने के लिए ही है कथम अर्थताव गम्यते इसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है विद्या मात्रोपदेशात विद्यामात्रोपदेशा विद्यायाच दृष्टि कार्यम विद्या मात्र विद्यामात्र प्राप्त साधन उपदेश्यते सिद्धांती केवल ज्ञान की ही उपदेश किया जाने के कारण अज्ञान की निवृत्ति यह ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है और यहाँ आत्मा की प्राप्ति में वह ज्ञान ही साधन बतलाया गया है मार्ग विज्ञानोपदेश वही चेत तदात्म विद्यामात्र साधनोपदेशो हेतु कस्मा प्राप्तो मार्ग विज्ञानोपदेश दर्शना न ही ग्राम एवं गें पक्ष यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो अब इसी की व्याख्या करते हैं केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्मा स्वरूप में कारण नहीं हो सकता ऐसा क्यों है क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होता देखा गया है ऐसी अवस्था में ग्राम ही गमन करने वाला नहीं हुआ करता ऐसा माने तो ना वैधर्म्याद तत्र ही ग्राम विषय विज्ञान नोपदेश्य तत्ति मार्ग विषय एवोपद्य विज्ञान न तथेह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेक साधना विषय विज्ञानमुपद्य सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं हैं ग्राम को जानने वाले और ब्रह्म को प्राप्त होने वाले में बड़ा अंतर है इसके सिवा ग्राम को जानने वाले को जो मार्ग के विज्ञान का उपदेश किया जाता है उसमें यह नहीं कहा जाता कि तू अमुक ग्राम है परंतु ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो तू ब्रह्म है इस अभिस सूचक वाक्य से ही किया जाता है तुमने जो दृष्टान्त दिया है उसमें ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का ही उपदेश किया जाता है उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता उक्त उत्तकर्मादी साधनापेक्षा ब्रह्म विज्ञान पर प्राप्त साधन उपदश्यत चेन्नवाशेदी प्रत्युक्वा तसृष्ट तदैवानुपाविशद कार्यस्थ से तदात्म दर्शयती अभयप्रतिपत्ते यदि प्रतिष्ठाम् स्वात्म इति स्याद् बिंदत सयहो पन्य चा विद्या कृत विद्यावस्तुत्व वस्तुदर्शनोपत्ति द्वितीयस्य से चंद्र सेदतई मृकिरण चक्षुष्मता न गृजते यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है तो ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि मोक्ष नृत्य है इत्यादि हेतुओं से इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया यह श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्म तत्व प्रदर्शित करती है अभय प्रतिष्ठा की उत्पत्ति के कारण भी उनका अभेद ही मानना चाहिए यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता तो वह अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं रहती अन्य पदार्थ अर्थात द्वैत के अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवस्तित्व दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि वह तिमिर रोग रहित नेत्रों वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता नैवम न इति चेत न समाहित सुसुप्त समाहतरग्रहणात पूर्वपक्ष परंतु द्वैत का ग्रहण न होता हो ऐसी बात तो है नहीं सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि सोए हुए और समाधिस्थ पुरुष को उसका ग्रहण नहीं होता सुसुप्ते ग्रहण अन्यासक्त वे चेत किंतु सुसुप्त में जो द्वैत का अग्रहण है वह तो विषयांतर में आसक्त चित्त पुरुष के अग्रहण के समान है न सर्वाग्रहणात जागृत स्वप्न अन्य ग्रहणा सत्वमेवेति चेन्न अविद्यातत्वादागृतस्वप्नोर यदन्य ग्रहणम जागृतस्वप्नोर तद विद्या कृतम अविद्यावात्त सिद्धांति नहीं क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थों का अग्रहण है फिर वह अन्यासक्त चित्त कैसे कहा जा सकता है यदि कहो कि जाग्रत और स्वप्नावस्था में अन्य पदार्थों का ग्रहण होने से उनकी सत्ता है ही तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि जागृत और स्वप्न अविद्याकृत है जागृत और स्वप्न में जो अन्य पदार्थ का ग्रहण है वह अविद्या के कारण है क्योंकि अविद्या के निवृत्ति होने पर उसका अभाव हो जाता है सुसुप्ते ग्रहणम अपि अविद्याकृत मित चेत उर्वक सुसुप्ति में जो अग्रहण है वह भी तो अविद्या के ही कारण है न स्वाभिकवात द्रव्य ही तक्रियानपेक्ष विक्रिया न तरापेक्षा नि कारपेक्षा वस्तुन तत्व सो विशेषः कारकापेक्षः विशेष विक्रिया जाग्रस्वोच ग्रहण विशेष यद्धि य्यापेक्षप तय तत्व यदनयापेक्षम न तत्व अन्यभावे भावात् तस्मा स्वाभाविकवात्त जागृत स्वप्नवन सुसुप्ते विशेषा सिद्धांति नहीं क्योंकि वह तो स्वाभाविक है द्रव्य का तात्विक स्वरूप तो विकार न होना ही है क्योंकि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती दूसरे की अपेक्षा वाला होने के कारण विकार तत्व नहीं है जो कर्ता कर्म करण आदि कारकों को अपेक्षा वाला होता है वह वस्तु का तत्व नहीं होता विद्यमान वस्तु का विशेष रूप कारकों की अपेक्षा वाला होता है और विशेष ही विकार होता है जागृत और स्वप्न का जो ग्रहण है वह भी विशेष ही है जिसका जो रूप अन्य की अपेक्षा से रहित होता है वही उसका तत्व होता है और जो अन्य की अपेक्षा वाला होता है वह तत्व नहीं होता क्योंकि उस अन्य का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है अतः सुसुप्तावस्था स्वाभाविक होने के कारण उस समय जागृत और स्वप्न के समान विशेष की सत्ता नहीं है कार्यम यनस्वरोण्य आत्मन कार्य चान्यतेषा भयानिवृत्तिर्भयनिवित सतचान्यसात्म हानुपत्ति न चाशत आत्मलाभ इति चेन्न तस्यापि भूतम् वा तील्यद्यनु सहायीभूत निवृत्त अपेक्षण तस्यापि तथा हालान्वृत्ति आत्महाने वा सद सतोरितरापतऊ सर्वत्रा नाश्वास एवं किंतु जिनके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और उसका कार रूप यह जगत भी भिन्न है उनके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि भय दूसरे के ही कारण हुआ करता है अन्य पदार्थ यदि सत्य होगा तब तो उसके स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता और यदि असत्य होगा तो उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती यदि कहो कि दूसरा ईश्वर तो हमारे धर्म धर्माधर्म आदि की अपेक्षा से ही भय का कारण है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वह सापेक्ष ईश्वर भी वैसा ही है जो कोई ईश्वरादि दूसरा पदार्थ नित्य या अधर्मादि रूप सहायक निमित्त की अपेक्षा से भय का कारण होता है यथार्थ होने के कारण उसके स्वरूप का भी अभाव न होने से उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती और यदि उसके स्वरूप का अभाव माना जाए तो सत्य और असत को इतरेतरत्व अर्थात को असत्व और असत् को सत्व की प्राप्ति होने से कहीं विश्वास ही नहीं किया जा सकता एक तो पक्षे पुनः संतार से अविद्यालवादोष थैमृक दृष्ट्र ही द्वितीयचंद्र सेत्मलाभो नाशो वास्ति विद्या अवद तेन्न प्रत्यक्ष विवेका विवेक प्रत्यक्षपलभेते अंतक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षस्य तो दृष्टिधर्म अविद्या स्वाभवन रूप्य मूढ़ोहम अव मम विज्ञानी परंतु एकत्व पक्ष स्वीकार करने पर तो सारा संसार अपने कारण के सहित अविद्याल्पित होने के कारण कोई दोष ही नहीं आता तिमिर रोग के कारण देखे गए द्वितीय चंद्रमा के स्वरूप की न तो प्राप्ति ही होती है और न नाश ही यदि कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो आत्मा के ही धर्म हैं इसलिए उनके कारण आत्मा का विकार होता होगा तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दृश्य हैं रूप आदि विषयों के समान अंतकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता मैं मूढ़ हूँ मेरी बुद्धि मलिन है इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है तथा विद्या विवेको अनुभूयते उपदिशंती चाल्येभ्य आत्मनो विद्या तथा चाल्ये वधारियंति तस्मा नाम पक्ष विद्या अविद्ये नाम रूपे नात्म नाम अविदे नामत्मर्मो नामतादंतरा तद्रह्मुत्यरा च पुनर्नामे सवितोरात्रे इव कल न परमाशतो विद्यम इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाता है बुद्धिमान लोग दूसरों को अपने ज्ञान का उपदेश किया करते हैं तथा दूसरे लोग भी उसका निश्चय करते हैं अतः विद्या और अविद्या नाम रूप पक्ष के ही हैं तथा नाम और रूप आत्मा के धर्म नहीं हैं जैसा कि जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है तथा जिसके भीतर वे नाम और रूप रहते हैं वह ब्रह्म है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वे नाम रूप भी सूर्य में दिन और रात्र के समान कल्पित ही है वस्तुतः विद्यमान नहीं है अभेदे एतमाननंदम अयम आत्मा उपसंक्रामती कर्मकर्तृत्वापपत्ति रिति चेत पूर्वक किंतु ईश्वर और जीव का अभेद मानने पर तो वह इस आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है इस श्रुति में जो पुरुष का कर्तृत्व और आनंद में आत्मा का कर्मत्व बताया है वह उपन्न नहीं होता न विज्ञान संक्रमण से नजलूकाव जला जला संक्रमणम इहोप इहोपदृश्य है विज्ञान मात्रम संक्रमण श्रुतेर अर्थ सिद्धांति नहीं क्योंकि पुरुष का संक्रमण तो केवल विज्ञान मात्र है यहां जोग आदि के संक्रमण के समान पुरुष के संक्रमण का उपदेश नहीं किया जाता तो कैसा इस संक्रमण स्रुति का अर्थ है? तो केवल विज्ञान मात्र है अर्थात यहाँ संक्रमण शब्द का अर्थ जाना या पहुँचाना नहीं बल्कि जानना है ननु मुख्यमेव संक्रमण श्रूजत उपसंक्रामती चेत पूर्वक उपसंक्राम इस पद से यहाँ मुख्य संक्रमण समीप जाना ही अभिप्रेत हो तो न अन्नमये दर्शनात् न हन्नमयम उपसंक्राम्यादश्मा लोकान् जलू का व संक्रमण दृश्यते अन्यथा वा सिद्धांति नहीं क्योंकि अन्नमय में मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता अन्नमय को उपसंक्रमण करने वाले का जोग के समान इस बाह्य जगत से अथवा किसी और प्रकार के संक्रमण नहीं देखा जाता मनोमय से बहिर्निर्गत से विज्ञानमय से पुनः प्रत्यावृत्तियात्म इति चेत पूर्वपथ बाहर निकलकर विषयों में गए हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय कोशों का तो वहाँ से पुनः लौटने पर अपनी ओर होना संक्रमण हो ही सकता है न स्वात्म क्रिया विरोधाद अन्योन्नमय उपसंक्रामिति उपसंक्रामती प्रकृत मनोम विज्ञानम स्वात्मापसमती विरोध सैन तथा नापि नानंदमसक्रमण उपपद्यते तस्माति सक्रमण ना मदीनाक पैशेष्यादनम आनंदमयात्मतिरक्त कर्तिकम ज्ञानमात्र च संक्रमण उपपद्यते सिद्धांति नहीं क्योंकि इससे अपने में ही अपनी क्रिया होना यह विरोध उपस्थित होता है अन्नमय से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न अन्नमय को प्राप्त होता है इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके अब मनोमय अथवा विज्ञान में अपने को ही प्राप्त होता है ऐसा कहने में उससे विरोध आता है इसी प्रकार आनंदमय का भी अपने को प्राप्त होना संभव नहीं है अतः प्राप्ति का नाम संक्रमण नहीं है और न वह अन्नमयादि में से किसी के द्वारा किया जाता है फलतः आत्मा से भिन्न अन्नमय से लेकर आनंदमय कोष पर्यंत जिसका कर्ता है वह ज्ञान मात्र ही संक्रमण होना संभव है ज्ञान मात्रत्वे ज्ञानमात्रत्व चानंदमयांत स्थ स्थ सर्वातरस्या अन्य मयां कार्य सृष्टाष्टि हृदयगुहासबाद विभ्रमः स्वनाभ्रमण संक्रमणेनात्म विवेक विज्ञानोत्पत्ति विनश्यति विद्या मानसे। मनासे तदेतस्द्याभ्रमणेश मनस मनासम शर्य ना सर्वगतमन संक्रमणम उपपद्यते। इस प्रकार संक्रमण शब्द का अर्थ ज्ञान मात्र होने पर ही आनंदमय कोष के भीतर स्थित सर्वांतर तथा आकाश से लेकर अन्नमय कोष पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का जो हृदय गुहा के संबंध से अन्नमय आदि अनात्माओं में आत्मतत्व का भ्रम है वह संक्रमण स्वरूप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है अतः इस अविद्या रूप भ्रम के नाश में ही संक्रमण शब्द का उपचार गौर रूप से प्रयोग किया गया है इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है वस्तु वस्तुअंतराभा न स्वात्मन एवं संक्रमणम नहि ही जलूकात्म एवं संक्रमति बहु भवन ज्ञानमत ब्रम्ती यथोक्लक्षणत्मतिपत्थम भय प्रवेश रसुलक्रमणादी ब्रह्मणि सर्व सर्व्यवहार विषय नतु तो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कचिदी विकल्प उपपद्यते आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका किसी के प्रति जनारूप संक्रमण नहीं हो सकता अपना अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं है जोक अपने प्रति ही संक्रमण अर्थात गमन नहीं करती अतः ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत है इस पूर्वक लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए ही संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्म में अनेक होना सृष्टि में अनुप्रवेश करना आनंद की प्राप्ति अभय और संक्रमणादि की कल्पना की गई है परमात तो निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प होना संभव है नहीं तमेतिकल आत्मा एवं क्रमेणोपसक्रम्य विदिव न बिभेति कतचनाभ प्रतिष्ठा अर्थे एक श्लोको बोति वास्तव प्रकरणसनंद वल्ल्यर्थ से संक्षेपत प्रकाशनाजय स मंत्रो इति ब्रह्मा इस प्रकार क्रमशः उस इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर अर्थात उसे जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता वह अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है इसी अर्थ में यह श्लोक भी है इस संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंद वल्ली के अर्थ को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ही यह मंत्र है एते ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदवल्याष्टमो अनुवाकः